नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूं आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आशा करता हूं बिल्कुल आप फिट एंड फाइन हमेशा रहे ऐसी शुभकामना करते हैं और आज के शो में हम लोग बातें करेंगे डॉक्टर हेतल पटेल जैसी अः हेतल जी से जो बहुत ही सुंदर जो है काफी समय से डेंटल पर काम कर रहे हैं यानी हमारी जो खूबसूरती है हमारी मुस्कुराहट के साथ जुड़ी हुई है और मुस्कुराहट आते हैं दाँतों से तो इसीलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी मुस्कान बने रहे और उसके लिए आपको क्या क्या करना है और किस तरह के हमारे मित्र हैं कुछ चीजें हम उसके साथ जोड़ के देखते हैं तो वो सारी चीजें जो हैं आज खत्म होने वाली तो आप सभी की तरफ से हमारे साथ आज के इस शो में बातें मुलाकातें कार्यक्रम में डॉक्टर हेतल पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत दिल से स्वागत है डॉक्टर जी नमस्कार और हमारे साथ नमस्कार, और नमस्कार। हमारे सभी दर्शक मित्र जो ये शो देख रहे हैं मेरा दिल से उनको नमस्ते बहुत-बहुत स्वागत और मेरे साथ आज के शो में दो कलाकार जुड़े हुए हैं जो गाने के बड़े शौकीन हैं और गीत गाते भी हैं कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया था फाइनल राउंड पूरा किया है इन लोगों ने अब ग्रैंड फिनाली की तरफ जा रहे हैं तो मैं चाहूंगा की अब जैसे की के श्री आपके बिल्कुल साथ में जुड़ी हुई है और मेरी तरफ है मीरा चड्डा ये दोनों ही बहुत अच्छे गाते हैं इनकी आवाज भी बड़ी खूबसूरत है और मैं चाहूंगा कि शुरू में हम लोग एक छोटा सा गीत मीरा चड्डा से सुनेंगे मीरा जी डॉक्टर हेतल पटेल का स्वागत में एक छोटा सा गीत गुनगुनाइए उसके बाद हम लोग केशरी का शीर्षा से एक बहुत ही सुंदर रॉक नया स्टाइल वाला गीत सुनेंगे जी, यस जगत भूल के बाहर टिक लेंगे जग शुद्ध का सागर चाहिए ना जबम बड़े जों के नाची जो हुई धरती सुख पर मर के जी के भी, तो भी थैंक यू थैंक यू सो मच मीरा थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर हेटल जी से मैं सीधे आपको जोड़ना चाहूंगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू होते हुए डॉक्टर हेतल जी मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपने प्रोफेशन या फिर डेंटल के बारे में बताने से पहले अपने परिवार के बारे में जरूर बताइए हाँ जी आ, मेरे परिवार में मैं यहाँ सूरत में लास्ट टेन इयर्स फिफ्टीन इयर्स से यहाँ पे हूँ और इसके पहले आई एम बोर्न एंड ब्रॉटअप इन मुंबई मुंबई इज माई होम टाउन मेरी सारी फैमिली जो है वो बॉम्बे बेस्ड है इवन मेरे हसबेंड जो है वो भी बॉम्बे बेस्ड है आ, हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं लास्ट फिफ्टीन ईयर पहले Uh, not from dental point of view view हम hospital based practice So So with a good opportunity to be in mother-in-law, father-in-law Surat, we just came over here। husband छह साल का जिसके साथ में Surat रहती हूँ बहुत बढ़िया बहुत सुंदर तो आइए अब डेंटल के बारे में बातें करते हैं एचने में जैसे कि दांतों की खूबसूरती बनाने के लिए बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है तो मैं चाहूँगा कि वो कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो और कई बार जैसे कि आपने मुझसे जब हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी उस समय एक बात याद दिलाई मुझे अच्छा लगा कि कई लोग सोचते हैं कि दाँत निकालने से आँखें कमज़ोर हो जाएगी और फिर निकालने के बाद उसको रिप्लेस कैसे करें सोने के दाँत लगाए चांदी के दाँत लगाएँ या फिर प्लास्टिक के लगाएँ या फिर फाइबर के लगाएं तो ये भी एक कंफ्यूजन देता है तो मैं चाहूंगा दाँत निकालने से, okay, तो से आमजोर होती है मैं हमेशा अपने पेशेंट से आज के दौर में भी जबकि इतनी लेटेस्ट एडवांसेस और टेक्नोलॉजी के बारे में लोग यूट्यूब है गूगल है इस पर आप सर्च कर सकते हैं लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन उनके दिमाग से जाता नहीं है की दाँतें नि, दांत निकालने की वजह से आंखें कमजोर हो जाती हैं तो ये कंफ्यूजन में उनका मिटाना चाहूंगी कि दांतों को निकालने से आंखों की कमजोरी और उसका कोई कंफ्यूजन कनेक्शन नहीं होता है तो मैं अपने पेशेंट को एक एज अ जोक पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी हंस के समझा देती हूं कि कहीं आंटी ऐसा आपने कभी देखा है या अंकल आपने कहीं देखा है जैसे जो लोग बतीसी पहनते हैं उनके तो कोई दाँत नहीं होते हैं तो क्या उनकी आंखें कमजोर होती है या कभी कभी आईसाइट टोटली ही चली जाती है सो so, ये जो मिसकंसेप्शन है इन लोगों का, वो पुराने पुराने ज़माने ज़माने में में इस वजह से होता होगा शायद क्योंकि लोग एनस्थिसिया के बिना ही दाँत निकाल लिया करते थे तो वो जो स्ट्रेस होता था वो जो ट्रॉमा होता था एक जो धक्का लगता था ब्रेन को उस वजह से उसका को कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजी की Uh, point of view से हम उसको कर कर सकते हैं हैं पे painless dentistry practice की जाती है जब भी भी आप dental का कोई भी procedure कर रहे हैं, वो दांत नाल ट्रीटमेंट हो या, या दांत को निकालना हो रिप्लेसमेंट हो तो इस दौरान ये सारी चीजें होना एक स्ट्रेस रिलेटेड या ट्रोमा रिलेटेड कोई भी आई साइड को या किसी भी नर्व को डैमेज होना ये bare minimum, या फिर यू कैन कॉल जीरो परसेंट चांसेसो ये जो आपका है वो आप पूरी तरह से दूर कर लीजिए अपने माइंड से कि दांतों को निकालने hmm. से वो जो आंखों की कमजोरी है या नसें कमजोर हो जाना है या दांतों का हिल जाना है ये सब चीजें ये सब मिथ्या है आप अपने डेंटिस्ट hmm. से कंसल्ट कीजिए वो विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज रिसेंटली With upgraded dental technologies so if they can give you the best possible answer for it. Uh, mainly presently Kiran Hospital work रही हूँ लास्ट टू एंड हाफ इयर से so, with Kiran Hospital we are using the latest advanced machineries whichever are available in dental डेंटल Right from the top notch quality dental chairs to Uh, ही प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड पेनलेस डेंटल प्रोसीजर्स में लेजर डेंटिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा यू कैन कॉल सब्जेक्ट है uh, जिससे पेशेंट को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं चाहे वो क्लीनिंग हो या तो उसकी रिप्लेसमेंट हो सो so, दांतों की रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा चीज है लाइक uh, जैसे दांत निकालने से अः जनरली वी डू नॉट प्लान कि जो नेचुरल चीज है जो कुदरती है उसका रिप्लेसमेंट हम हंड्रेड कभी भी दे ही नहीं सकते नेचर इज समथिंग विच इज यू के नॉट रिप्लेस इट टू हंड्रेड परसेंट सो वी ऑलवेज एडवाइज दू टेक मतलब आपके जो ओरिजिनल दांत है आप उन्हें हमेशा hmm. उनकी केयर कीजिए उनको हम प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री से को रिलेट करते हैं प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हम ये पेशेंट को समझाते हैं कि आप दांतों की जो देख रेख है उसे किस तरह से आप ओरिजिनल दांतों को मैक्सिमम बचा सकते हैं और hmm. अगर हमारे पास वो पेशेंट आता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि हम हमें वो दांत निकालना ही पड़ता है सो दट इज वेरी हार्ड थिंग बट वो निकालने के बाद उसके रिप्लेसमेंट के भी इतने सारे ऑल्टरनेटिव हमारे पास आज अवेलेबल है जैसे आप उसको ब्रिज से, से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इम्प्लांट से रिप्लेस कर सकते हैं सो रिमुएबल जो चीजें थी जो निकालने डालने वाले डेंचर्स लोग पहले पहना करते थे जि, जिनका उन्हें डर था की निकालने के के के बाद हम कैसे दिखेंगे, so, वो क्वेश्चन अभी के एरा में में किसी के भी दिमाग में आना लाइक नॉट वर्थ इट, बिकॉज़ वी हैव लॉट्स ऑफ़ ऑफ़ ऑप्शंस टू रिप्लेसमेंट बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और इसके साथ में जैसे कि आपने ये कहा कि डेंटल केयर बहुत जरूरी है तो डेंटल यानी दाँतों की देख कैसे करें और उसको सुंदर मजबूत बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना है इसके बारे में जरूर बताइए। uh, sure, मैं आपको दांतों की देखरेख के बारे में ये कहना चाहूंगी कि दांतों की जो सफाई होती है uh, वो बेसिकली एक टूथ ब्रशिंग टेक्निक से शुरू होती है प्लस द चॉइस ऑफ द टूथ ब्रश एंड देश ऑल्सो इम्पोर्टेंट अः आप कितना प्रेशर hmm. दे रहे हैं दाँत को दाँतों को ब्रश करते वक्त Because every individual has his own way of handling things. आप जब भी ब्रशिंग करते हैं तो आप टोटल हंड्रेड परसेंट फोकस जो है आप अपने ब्रशिंग पे कीजिए Because morning का सबसे पहला अहम हिस्सा जो आपका होता है वो आपका होता है कि सफाई से शुरू होता है और वो शुरू होता है आपके ओरल mm कैविटी -hmm. से जो आपकी बॉडी का एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां से आप सारा अन्न ग्रहण करते हैं इफ यू टू बी हेल्दी यू हैव टू जैसे हम फाइब्रस uh, फूड पे ज्यादा फोकस करते हैं हम ड्राई फ्रूट पे ज्यादा फोकस करते हैं हम हेल्थ uh, को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो जैसे डाइटिशियंस हैं, और आप न्यूट्रिशस फूड अगर आप ऑप्ट uh, hmm. करते हो तो उसमें पल्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है तो ये सारी चीजें आप तभी प्रॉपरली खा सकते हो या च्यू कर सकते हो या आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो तभी प्रॉपरली स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड इट इज चूड प्रॉपरली ओके सो उन सारी चीजों में दांत एक अहम रोल प्ले करता है तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से आपको देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ब्रशिंग टेक्निक्स विचार दे Generally हम जो है फोन ब्रशिंग टेक्निक हम टेक्निक्रशिंग या या सॉफ्ट एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश जो होता है प्रोवाइडेड आप अगर ज्यादा प्रेशर से ब्रश करने की हैबिट है या लॉन्ग टाइम ब्रश करने की हैबिट है जिनको भी वो सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का uh, उपयोग करें इवन uh, जो एब्रेसिवस जो एक्स्ट्रा एब्रेसिव वाले पेस्ट होते हैं जैसे रिसेंटली आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का बहुत ज्यादा प्रचारन हो रहा है आजकल मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अवॉइड करने चाहिए लेकिन उनमें कई प्रमाण में अबरेसिवस का प्रमाण अगर ज्यादा होता है तो आपका जो ब्रशिंग टेक्निक है या आप जो प्रेशर दे रहे हैं उसे दांतों का घिसाव हो जाता है बहुत ज्यादा जिस वजह से दांतों में सेंसिटिविटी होना या वेयर ऑफ हो जाना जिस वजह से आपको टूथ पेन होना ये सारी चीजें हो सकती है सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द चॉइस ऑफ द टूथ ब्रश टेकिंग सो सॉफ्ट टू एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आई वु रिकमेंड दूसरी एक बात यह है कि uh, एक ऐसा डेंट्रीफाइज या टूथ पेस्ट जो हैली डेंटिस्ट का रिकमेंडेड सबसे नॉन ब्रांड है जैसे लोग कहते है या आप देखते हैं कि Colgate या है, कोलगेट है या कोलगेटलिएिस्टल लाइन जो, uh, जो सब्सटेंसेज है उनका जो अग्रेसिव कंपोजिशन है वो इट इज टू अल टू योर टीथ इट डज नॉट कॉज मच ऑफ द डैमेज इवन If it is used for a long time. Plus, brushing तो आप हमेशा एक सर्क्यूलर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो कीजिए जैसे ऊपर के दाँतों को ऊपर से नीचे, नीचे के दाँतों को नीचे से ऊपर ठीक है अगर आपने आपको दाँतों की बनावट कभी देखी है सो इट इज लाइक योर फिंगर्स ओके दिस इज द पोजिशन ऑफ योर टीथे So आप जब भी horizontal brushing करते हैं तो सारा जो food लॉजमेंट होता है वो होना बहुत हो जाता है। so on, रास्ता है वो बहुत अच्छी टेक्निक है वो जो आप यूज कर सकते हैं प्लस आप वन एंड हाफ टू टू मिनट से ज्यादा मैं यूजली रिकमेंड नहीं करती हूँ तो अगर आप फोकस टूथ ब्रशिंग करते हो तो एटलीस्ट से अगर आप देखोगे तो वन एंड बहुत सारे लोग या बहुत सारे पेशेंट्स हमारे आते हैं जो हमें ये कहते हैं कि मैम मैं तो आधे घंटे तक ब्रश करता हूँ फिर भी मेरे मुंह से एक अजीब सी स्मेल आती है या मुझे डी क्यों हो रहा है इतना जबकि मैं अच्छे से ब्रश भी करता हूँ आप जो फोर्टी फाइव मिनट ब्रश करते हैं आप उस फोर्टी मिनट्स में आपका ध्यान कहीं और होता है या तो आप मोबाइल देख, देख रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं या so, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और इन दैट सर्क्यूलर मोशन जो मैंने आपको बताया अभी या फिर आप अपने डेंटिस्ट के पास जब भी जाएंगे सो एवरी डेंटिस्ट इज वेरी टू शोइंग द पेशंट की मतलब आप इस तरीके से ब्रश कीजिए या फिर हर एक पेशेंट का हरेक पर्सन का अपना एक प्रोफाइल होता है जो जिनके दाँत बहुत आड़े टेड़े होते हैं उन्हें एक अलग ब्रशिंग टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है तो आप जब भी अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करेंगे सो देफिनेटली गाइड यू ऑफ वट इज द कॉमन ब्रशिंग टेक्निक जो मैंने आपको अभी बताई फोन ब्रशिंग टेक्निक या सर्क्यूलर ब्रशिंग टेक्निक जो मैंने आपको बताया वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ब्रश का जो मैंने आपको बताया कि आपको अगर सिक्सैक ब्रिसल वाला ब्रश या फिर द वन विच फिट्स योर ओरल कैविटी और द टूथ वो चॉइस आपका बहुत जरूरी है और क्लेंजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर और द फैक्टर फॉर लॉन्गेटिविटी मतलब एक लंबे समय तक दांतों को निरोगी और स्वस्थ रखने में ब्रशिंग टेक्निक जो है और क्लीनिंग जो मेथड हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं So, मैं आशा करूंगी कि मेरे मैंने जो आपको बताया कि आप सॉफ्ट या मीडियम या एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करें हार्ड टूथ ब्रश वाले ब्रिसल्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए और एक ऐसा डेंट्रीफाइज जो प्रॉपर वे में एडिकुएट अमाउंट ऑफ अब्रेसिव हो जिसका यूजुअली uh, मैं फ्रेशनेस के लिए जो टूथपेस्ट लोग यूज करते हैं जैसे क्लोजअप है uh, मैं पर्टिकुलर कोई ब्रांड नहीं नाम लेना चाहूंगी जैसे क्लोजअप और समथिंग व्हिच इज गॉट ट्रांसपेरेंसी उसमें अब्रेसिव का प्रमाण बहुत कम होता है फ्रेशनेस की मात्रा बहुत मेंथॉल की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें फ्रेश लगता है लेकिन वो क्लीन नहीं कर पाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ फिफ्टीन ईयर मैंने ये देखा है कि uh, जनरली एक स्टडी जैसे हम करते हैं कि हमने हजार हो या दो हजार हो या चार हजार पांच हजार पेशेंट देखे हो उनमें कॉमन पेशेंट्स जो हम पूछते हैं कि भाई आप कौन सा पेस्ट यूज करते हो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ दातु की सडन हो या पायरिया की कंप्लेंट हो या ब्लीडिंग गम्स की कंप्लेंट हो तो जनरली वो ये सारे ट्रांसपेरेंट जेल वाले पेस्ट होते हैं उनका नाम लिया जाता है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी की वो पेस्ट आप अवॉइड uh, करें और अ पीरियड ऑफ टाइम इन बिटवीन अगर कभी आपको फ्रेशनेस के लिए यूज़ यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते But, uh, में, uh, uh, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया डॉक्टर और अभी एक प्रश्न आया है जो व्यूवर्स है उन्होंने लिखा है की भाई दातों में अगर पायरिया हो जाता है तो क्या करना चाहिए uh, sure. uh, मैं ये कहना चाहूंगी पायरिया जो है वो एक रिवर्सिबल uh, चीज है आप अपने दांतों okay. की देखरेख जो कर रहे हैं उसमें आप उसको कंप्लीट हंड्रेड परसेंट से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं संभव जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लाक जो होता है एक एक थिन बायोफिल्म होता है जो आपको आप सोते हो तो वो दांतों की परत पे बन जा दांतों के ऊपर बन जाता है एक बायो होता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो, so, वो पीरियड तो ऑफ़ एक आध दो दिन के बाद, वो हो जाती है। जैसे हमारी थूक की ग्रंथिया होती है उसमें से नॉर्मल कैल्सियम जो है वो हमारे ओरल कैविटी में आता रहता है तो वो अगर वहां पर डिपोजिट हो जाता है तो वो एक परत जैसा कड़क परत बन जाती है कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपके दांतों पे परत है उसे हटानी पड़ेगी सो so, पायरिया का जो मेन रीजन है वो ये परत है और उसमें क्या होता है कि गम्स जो है वो आपके दांतों को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं ठीक है गम्स जो है वो दांतों से दूर रहते हैं क्योंकि दांतों के ऊपर जो परत बन गई है तो गम आपके नॉर्मल जो गम्स है जो दांतों की पकड़ मजबूत करते हैं वो उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं इस वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसीज होना शुरू हो जाता है पायरिया में मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने डेंटिस्ट से मिले उसका क्या रीजन है या आपको कोई सिस्टमिक इलनेस है जैसे डायबिटीज uh, है uh, या कोई ऐसी अस्थमा है या ऐसी कोई बीमारी है जिस वजह से ये चीजें एग्रोवेट होती है आ, तो वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपको ये दांतों की परत हटानी बहुत ही जरूरी है आप रेगुलर बेसिस पे इसका एवरी मंथली या सिक्स मंथली आप उसका चेकअप करवाएं आप रेगुलर डेंटल क्लीनिंग करवाएं जो ब्रशिंग टेक्निक आपको एडवाइज कर रहे हैं वो फॉलो करें आपको देर आर सम हैं जो आपको ब्रशिंग करने के बाद नियमित रूप से अगर आप उसका यूज करते हैं तो पायरिया जो है वो पूरी तरह से क्लियर किया जा सकता है और दांतों की मजबूती जो है हुँ. वो जो डैमेज अगर एक्सिस नहीं हुआ है तो हम उनकी पकड़ फिर से मजबूत कर सकते हैं जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आशा करता हूँ जी को अपने पायरिया के बारे में पूरी तरह से पता चल गया होगा किस तरह से इलाज करना है और कैसे इससे बचना है अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं केशरीशा से जोड़ना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर सवालों की तरफ चलते हैं हम लोग <laughs> केशरीशा स्वागत है आपका और डॉक्टर हेतल पटेल जी के लिए एक रॉक सॉन्ग सुनाइए सो दिस इज़ सुनाइएड सॉन्ग day hai raja ho gel ke पूरी हुई हर आरज़ू, हर हरिदासता मेरी कि तुम शुरू हुए जहा मैं खत्म हुआ कुलबा हुआ थैंक यू श्री बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल आया है और ये लिखते हैं पंचाल विष्णु खूबसूरतों के दूध के, के दांत में अगर कैविटी होता है तो आरसीटी करवाना जरूरी है क्या वैसे भी तो गिरने गिर के नए आने वाले होते हैं जी uh... सबसे पहले तो मैं मेहुल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत ही अहम सवाल जो है वो पूछा है अः ये सवाल मैं अपने दर्शकों से जरूर शेयर करना चाहूंगी और दूध के दांत जो होते हैं मेहुल जी अः वो गिरने वाले होते हैं ये बहुत ही सही बात है आपकी हर एक दूध का एक टाइम पीरियड होता है उसके आने का और दूध के दाँत गिरने का एक समय होता है वो समय कुदरती रूप से तय किया हुआ होता है और उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है जैसे आपने अगर नोटिस किया होगा तो नीचे के जो दूध के दांत है अराउंड सिक्स टू सेवन इयर्स की उम्र में गिरते हैं और नए आते हैं ऊपर के जो है वो सेवन टू एट इयर्स में गिरते हैं वैसे ही पीछे की दाड़े होती है मैं अपने दर्शकों से ये बताना चाहूंगी की दूध के दाँत जो है अराउंड ट्वेंटी इन नंबर होते हैं So, इनका हर एक का अपना एक टाइम पीरियड होता है एक शेड्यूल होता है जिस जब वो गिरते हैं तो बच्चों में खास करके ये तकलीफ देखी जाती है कि उनका जो खाने का पैटर्न होता है वो आप कितना भी चाहे मॉनिटर करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं स्पेशली uh, स्वीट्स जो होती है या सिकी फूड्स जो होते हैं वो उन्हें बहुत ही पसंद होते हैं और uh, वही एक एज होती है कि वो वो चीज एंजॉय कर सकते हैं आप उन्हें मना नहीं कर सकते हैं कि आप ये चीज में ना खाएं क्योंकि जितना पसंद वो उन्हें उस खाए में होता है वो बाद में पसंद आए या ना आए दैट इज एज अ किड शुड एंजॉय एवरीथिंग सो आई ऑलवेज एडवाइस किड्स यू कैन ईट वॉन्ट आप जो भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो लेकिन आपके पेरेंट्स को या हर एक दर्शकों को तो मैं एक ये एडवाइस देना चाहूंगी आप क्या बच्चा जब भी कुछ खाता है तो उसको गारगल करवाने की हैबिट आप डालें या पानी पिलाने की हैबिट आप डालें अः कुछ भी स्टिकी खाया हो उसके बाद रात को सोने से पहले या आफ्टरनून में या आपको ऐसा लगता है कि इसने बहुत सारा स्वीट खा लिया है तो हमेशा उसको एक ब्रशिंग करवाने की आदत डाली होविटी तभी होगी जब साथ में कुछ फसा हुआ रहेगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और बच्चों को बार बार मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए जनरली हम अवॉइड करते हैं कि ये ज्यादा स्वीट ना खाएं या कुछ टिकी फूड ना खाएं अगर आप अपने बच्चों को सब कुछ एंजॉय करवाना चाहते हैं तो आपको उनके दांतों का ख्याल हमेशा कुल्ला करवा के या उनको कुछ भी खाने के बाद पानी दे ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि वो ये चीज करें रूट केनाल करवाना कितना जरूरी है ये डिपेंड तब करता है जब छोटे बच्चों के दांत जो होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं और उनमें नसें जो होती है वो जल्दी इन्वॉल्व हो जाने के चांसेस होते हैं जैसे रूट केनाल की जरूरत तब पड़ती है जब नस का इन्वोल्वमेंट हो जाता है ऊपरी सडन जितनी भी हो उसको अगर फिलिंग से आप कवर अप कर देंगे तो रूट केनाल की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर दांतों की सड़न गहरी चली गई है और नया जो परमानेंट टूथ है उसको आने में अभी टाइम है तब आपको रूट रूटकेनाल करवाना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि दूध के दांत जो है वो एक स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं आपके जॉ बोन्स को डेवलप होने में हेल्प करते हैं क्योंकि आपने ये देखा होगा कि फेस का साइज बढ़ता है लेकिन टूथ का साइज कभी नहीं बढ़ता है टूथ जो है वो एक हार्ड टिश्यू है वो जब बन जाता है तो वो बन जाता है आ, कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि फेस के हिसाब से दांत बहुत बड़े लग रहे हैं मैडम मेरे बच्चे के जनरली दिस इज ऑब्जर्व इन सेवन टू एट और नाइन टू टेन ईयर्स ऑफ एज तभी जो है उसका फेस इतना विकसित नहीं हुआ है जब वो दांतों का आने का टाइम हो चुका है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दांतों में अगर सडन है और उसका जो परमनट टूथ है उसको आने में अगर टाइम है जनरली पीछे की दाड़ों में ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है कि दांत जो है पीछे की दाढ़े जो है वो नाइन टू इलेवन इयर्स के बीच गिरती है तो अगर आपका बच्चा छोटा है अगर वो चार पांच साल का है अभी पीछे की दाढ़ को उगने में टाइम है ठीक है तो वो दांत को आपको रूट रूटकैनल करवाना जरूरी है ताकि आप जब आपका जो नेचुरल टूथ का जो शेडिंग पीरियड है ये जो दूध का दाँत आपका नौ साल की उम्र में गिरने वाला है अगर वो वक्त से पहले गिर जाता है तो नीचे का जो आने वाला दांत है उसकी प्लेस क्लोज हो, तो uh, हो जाने के चांसेस बहुत रहते हैं जैसे मैंने कहा हर एक दूध का अपना एक टाइम पीरियड होता है इरप्ट होने का तो दूध के दांत गिरने से पहले मैं एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को शेयर करना चाहूंगी कि सिक्स ईयर मोलर जिसको बोलते हैं फर्स्ट मोलर और द फर्स्ट परमानेंट मोलर वो छह साल की उम्र में इरप्ट होता है ये जनरली जो है वो मिस हो जाने के चांसेस बहुत रहते हैं कि uh, किसी का ध्यान नहीं होता है बच्चा छह साल का है बड़ा हो गया है अपने आप ब्रश करने लगता है तो वो एक मिसगाइडेड uh, हो जाता है कि वो दूध का दांत है और वो भी गिर जाएगा तो सिक्स्थ ईयर मोलर जो है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेंटिशन में आपके स्माइल में आपके जॉ डेवलपमेंट में और uh, वो अगर जल्दी डीके हो जाता है तो वो एक ऐसा टूथ है जो 60 टू 70 परसेंट ऑफ द मेस्टिकेटरी लोड जिसको हम बोलते हैं खाने की क्षमता जो 60 टू 70 परसेंट जो होती है वो एक आपका पहला मोलर जो होता है फर्स्ट मोलर जो होता है वो छः साल की उम्र में जो इरक्ट होता है वो लेता है तो मैं हर एक पेरेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों को हमेशा ही रात को लाने से पहले ब्रशिंग करवाएं उनको एक पहले से ही ये हैबिट डालें कि अब जब भी कुछ खाते हो तो कारगल कर लिया करो या पानी पी लिया करो ताकि जो भी स्वीट उन्होंने खाया है आपको बताया की पीछे की दाड़े अगर सड़ी हुई है और उनको परमानेंट उनका सक्सेसर आने में अगर टाइम है तो उनको रूटकनाल करवाना जरूरी है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे पंचाल जी को इस बात का पता चल गया होगा कि बच्चों में अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या करना चाहिए और ये सिचुएशन आप जो है आप कंप्लीटली आप अपने डेंटिस्ट पे जब भी विजिट करेंगे वो एक्सरे लेके आपको तो ठीक से समझाए समझा पाएंगे ये बात कि मतलब दांत की जड़ जो है उसके दांत जो है आपका उसके नीचे और एक टूथ बर्ड जो है वो डेवलप हो रहा होता है उसके नीचे जैसे जैसे ये टूथ डेवलप होता है वैसे वैसे ऊपर का दाँत जो है वो गिर जाता है तो ये एक्सरे जब आप लेते हैं तभी हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि अभी ये दांत जल्दी गिरने वाला है या कितना समय है इसको गिरने में अगर ये जल्दी गिर जाने वाला है तो उसको रूट रूटकेनाल करवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर उसमें टाइम है वो दूध को गिरने में तो आपको वो स्पेस मेंटेनर की तरह उस स्पेस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा वरना आने वाला दाँत जो है वो या तो आपके जबान के साइड या फिर आपके गाल के साइड माना आगे पीछे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिस वजह से सारा जो आपका जो अलाइनमेंट होता है टूथ का वो डिस्टर्ब हो जाता है फ्यूचर में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या की जरूरत पड़ सकती है ऐसे केसेस में के तो. जी जी संदीप गुप्ता जी लिखते हैं चिल्ड्रिलो टू टू थ्री इयर्स शुड अवॉइड ये भी एक बहुत ही अहम सब्रिक्स की दौर पॉइंट ऑफ व्यू मैं हर किसी पेरेंट से एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ये जो मैं कहना चाह रही हूँ अभी वो आप ठीक से सुने और टू टू थ्री ईयर्स ऑफ एज जैसे मैंने आपको अभी ही बताया कि मिल्क टीथ जो है वो आपके जॉ डेवलपमेंट के लिए और आने वाले दांतों के स्पेस मेंटेनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और जो ये दूध के दांत होते हैं वो सिक्स मंथ से इराप्ट होना शुरू होते हैं और वो तीन साल तक ढाई साल तक टू टू थ्री टू टू टू एंड हाफ ईयर्स के बीच में कभी कभी बॉयज में थोड़ा सा लेट होने की वजह से में उनका कम्प्लीट हो जाता है सारे बीस दांत जो है आपके मिल्क टूथ जिसको बोलते हैं दूध के दांत, वो सारे बीस दांत जो है वो दो ढाई से तीन साल की उम्र तक कंप्लीटली आ जाते हैं जैसे ही फर्स्ट टूथ इरप होता है मुंह में वैसे ही उसी क्षण से आपका डेंटल सफाई शुरू हो जाना जरूरी है जैसे सिक्स मंथ का बेबी अगर होता है तो उसको भी फीडिंग करवाने के बाद या बॉटल फेड करवाने के बाद या कुछ भी खिलाने के बाद आपको एक वार्मॉवेल नेपकिन या फिर गोस जिसको बोलते हैं उससे आपके आपको उसके दांत को साफ करना जरूरी है वरना आपने कई बच्चों को देखा होगा कि पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मैडम इसके दाँत जो है ना वो सड़े हुए ही आए हैं कोई भी कुदरती चीज जो होती है वो खराब डेवलप नहीं होती वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जब भी वो दांत आए हैं तो उनका टेक केयर नहीं किया गया है जैसे बेटा बच्चा जो है वो दूध पीते पीते सो जाता है तो सारे दांतों की ऊपर जो है वो मिल्क का जो मिल्क होता है वो रह जाता है उसके ऊपर तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ओरल कैविटी में वो हमेशा रहता ही है वो कहीं नहीं जाने वाला है आपको जो बैक्टीरिया को जो चाहिए है शुगर या कोई फूड जो है जिससे वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे टूथ को डैमेज करते हैं वो अगर आप उसका जो सोर्स निकाल देंगे जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्क जो है वो अगर वो रह जाता है जैसे शुगर डाल के मिल्क लोगों लोग पिलाते हैं या शुगर सिरप्स देते हैं या फिर कोई फ्रूट जूस देते हैं जिसमें शुगर डाल के ताकि बच्चों को पसंद आए अगर ऐसे सब चीजें आप उनको दे रहे हैं तो वो सारे शुगर्स जो रहते हैं वो टूथ पर अक्यूबलेट होके वो सारे तीत जो है वो खराब हो जाते हैं उसको uh, तो चीजें ना हो इसलिए फर्स्ट टूथ इन दैविटी चाहे वो फिफ्थ मंथ हो या सिक्स मंथ का बच्चा हो आपको डे वन से उसका डेंटल क्लिनिंग शुरू कर देना होता है सो टू टू थ्री इयर्स इज क्वाइट अग एज और uh, Uh, मैं यही रिकमेंड करूंगी कि जब अगर मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि सिक्स मंथ से ही बेबी का डेंटल क्लीनिंग शुरू हो जाता है और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से करना चाहिए जब भी उसमें आप स्पिटिंग एबिलिटी बच्चे में डेवलप हो जाती है एक डेढ़ साल की उम्र में जैसे वो थूक सकते हैं अपने आप तो बेबी टूथब्रश करके आता है सिलीकॉन बेबी फिंगर टूथ आजकल लोकली भी अवेलेबल रहता है उसको फिंगर पे पहना जाता है और आप मॉनिटर्ड ब्रशिंग बच्चे को करवा सकते हैं उसमें एक टूथपेस्ट का साइज भी होता है जैसे पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए जो है मैंने एडल्ट के लिए जैसे बताया कि कंप्लीट टूथ ब्रश जो है ब्रश के ब्रिसल का जो एंड होता है आपको कंप्लीट ब्रश पर के पेस्ट लेना है ब्रिसल का जो साइज होता है वो और uh, इन बच्चों के लिए एक पी साइज हम रिकमेंड करते हैं फ्रॉम वन ईयर टू वन एंड हाफ इस के लिए एक साइज मतलब एक वटाने की साइज जितनी होती है उतना ही पेस्ट आपको लेना है ताकि वो निकल ना जाए और फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट अगर आप यूज करते हैं तो वो बच्चों के लिए ज्यादा फायदेकारक होता है क्योंकि फ्लोराइड का प्रमाण अगर अच्छे से होगा पेस्ट में तो उसका एंटीकेरियोजेनिक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं एंटी कैविटी जो होता है वो आपका उसको इफेक्ट मिल सकता है बिग एज सर और छह महीने के बच्चे से ही हम डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही ही आपका होता है वैसे शुरू हो जाना चाहिए तो की राइट फ्रॉम चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि संदीप जी आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आपको मिल गया होगा दो तीन साल से बच्चों को ब्रशिंग करना शुरू कर देना चाहिए दूध के दाँत जब गिर जाते हैं तो वहीं से ये स्टार्ट करना चाहिए आइए आगे आगे तो, कर अब और दो से तीन साल का जो बच्चा होता है, उसको तो करना ही करना है मतलब अब छह महीने का बच्चा जब उसको कुछ पता भी नहीं है तभी भी आ, मदर जो होती है या उनका जो भी केयर टेकर है अगर वो ब्रश से उनको सफाई नहीं करवा सकते हैं तो एटलीस्ट एक वेट मॉइस्ड क्लॉथ लेके उसको आपको दांतों के जो सर्फेसिस होते हैं उसको रब आ, मतलब पोछ लेना है जैसे वार्म वाटर होता है उससे ठीक है जी जी सो so, डेंटल का क्लीनिंग जो है वो बहुत ही जरूरी है और बच्चा जब एक साल का हो जाता है तभी से आ, ये सारी चीजें जो है वो खुद से ही करना शुरू कर देते हैं आप उसको मॉनिटर टूथब्रशिंग आप उसको जैसा गाइड करेंगे वैसे टूथब्रशिंग बच्चे कर लेते हैं जी, जी. आइए आगे बढ़ते हैं मीरा जी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं <laughs> थी थी uh, मैं थी थी। आपको ये भी कहना चाहूंगी मैम कि जो उबड़ खाबड़ दांत होते हैं उनका भी एक ट्रीटमेंट का एज होता है अगर आप सही एज पे वो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो नथिंग बेस्ट देन दैट क्योंकि अगर आपके दांत अलाइनमेंट में हैं तो उसको क्लीन करना बहुत ही आसान होता है और वो ट्रीटमेंट जो है वो एक साल की होती है हो, ऑर्थोनॉन्टिक ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं uh, ताकि आपको आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट ना करवाना पड़े आगे पीछे दांत होने की वजह से सडन होने के चांसेस, पायरिया होने के चांसेस जो वो तो काफी बढ़ जाते हैं तो राइट एज पे आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए। जब के दांत पूरी तरह से गिर जाते हैं परमानेंट दांत आ जाते हैं तो दैट इज द प्रॉपर टाइम कि आप ये नोटिस कर सकते हैं कि दिस इज द परमानेंट पोजिशन ऑफ योर टीथ और योर जॉज सो अगर hmm. वो नेचुरली नहीं अलाइनमेंट में है so that is the proper age आप डेंटिस्ट को you thank you so much यूर टूट सो मच एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की आजकल technology काफी अच्छी तरह से improve हो रही है तो dentist में भी काफी जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है जैसे कि आपने कहा तेरे दांतों को भी ठीक किया जाता है तो इसमें क्या क्या करना होता है किस तरह से हम अपने दांतों को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, क्या या, बहुत हैं या फिर अफोर्ड कर सकते हैं सर डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो इट रेंजेज इट हैजराइटी ऑफ रेंज तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो काफी अफोर्डेबल है और आप उनका फायदा ले सकते और अभी लेटेस्ट में कौन कौन सी चीजें आई हैं जैसे दांतों के बारे में बताया जाता है कि भाई अलग अलग वो बना के बिठाए जाते हैं तो वो क्या है उसमें कैसे हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ टेक्नोलॉजी हाँ हाँ हाँ कि ये इस टाइप के ही दांत लगाने से अच्छा है जब दांत गिर जाते हैं या टूट जाते हैं रिप्लेस जब करते हैं तो उसमें दातों की रिप्लेसमेंट के बारे में आपको ये बताना चाहूंगी कि दांतों की रिप्लेसमेंट जो है वो रिमूवेबल और फिक्स्ड ये दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं रिमूवेबल हाँ. में तो जैसे आप जानते हैं कि बत्तीस होती है या एक दो दांत मिसिंग है तो उसको रिमूएबल से हम रिप्लेस किया जा सकता है इन सब चीजों को हाँ. फिक्स्ड में वी हैव टू थ्री ऑप्शन जैसे कि आजू बाजू के, के दांत अगर नॉर्मल है या हेल्दी है तो उनके सपोर्ट से हम ब्रिज बना के या आ, उनका सपोर्ट लेके हम दांतों को रिप्लेस कर सकते हैं लेटेस्ट एडवांस इन डेंटिस्ट्री में हम ये बताएंगे कि जब भी अः कोई दाँत मिसिंग है लेकिन उसके आजू बाजू के दांत हेल्दी है आप उन दांतों को घिसवाना नहीं चाहते हैं तो द बेस्ट थिंग इज डेंटल इम्प्लांट जो अभी वाइडली प्रैक्टिस्ड है डेंटल uh, इम्प्लांट एक ऐसी uh, चीज है कि यू कैन इन ले नॉर्मल आदमी की समझ में आए उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना It's a kind of a small screw which is just fitted into the bone जैसे हड्डी में आपका दाँत जहां पे होता है जो दांतों की जड़ होती है उस जगह पे उस screw को place किया जाता है और फिर उसके ऊपर एक कवर दे दिया जाता है जैसे अभी ये आपका जो है सेंटर का दांत मिसिंग है ठीक है तो ये जो पोर्शन है ये जो बोन है आपका ठीक है अगर आप देख पा रहे हैं ये जो बोन है आपका ये बोन में हम जहाँ पे दांतों की जड़ जो होती है उसमें हम एक स्क्रू प्लेस करते हैं और उसके ऊपर हम क्राउन देते हैं डेंटल so इम्प्लांट ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डेंटिस्ट्री में और दूसरे लेटेस्ट एडवांस इन डेंटिस्ट्री बहुत सारे हैं कॉस्मेटिकार्क है तो आपके स्म स्मल करते हैं और आपको नजर आते हैं, तो से हम वो जो गम्स है उनको पिंकिश जो मिलानियम पिगमेंटेशन है उनको थोड़ा रिड्यूस करके उनको एक पिंकिश शेड जो देते हैं गम्स को जो नेचुरल लुकिंग होता है वो हम दे सकते हैं लेजर टूथ ब्लीचिंग जिसको बोलते हैं सो so, जैसे जिसके येलो टीथ हैं या शेड आपको थोड़ा वाइटर चाहिए है uh, जो सारे सेलिब्रिटी काइंड ऑफ स्टफ है या जिनको पीपल हु हु आर हैविंग एन ऑफिस फ्रंट और यूजुअली डील लेटनिंग जो है वो भी हम प्रैक्टिस uh, करते हैं एट किरण सो दैट इज ऑल्सोन लेटेस्ट एडवांस इन डेंटिस्ट्री विच वी आर कैरिंग ऑन स्माइल डिजाइनिंग इज माई बेसिक मेरा जो डेंटिस्ट्री का मेन जो फील्ड मुझे पसंद है वो है स्थिति डिजाइनिंग जो जिसे हम बोलते हैं जैसे मैडम ने बताया कि मेरे दांत क्रिकेट है या आगे पीछे है या जो भी है सो देर इज नेवर टू लेट मैम इफ यू कैनॉट गो फॉर एनऑर्थो ट्रीटमेंट वी कैन ऑलवेज गिव यू बेस्ट स्माइल विथ क्राउंड एंड यू विल फगेट दैट यू एवर थी <laughs> जी जी जी डॉक्टर हेतम बहुत सी सुंदर आपने बातें बताई डेंटिस्ट के बारे में और बहुत सारे मित्र जो थे लोगों को जो भ्रम था वो भी आपने क्लियर किया कि किस तरह से ये सही तरीका है और कैसे हम लोग इसका केयर कर सकते हैं तो चलिए जाते जाते फिर से मेरा जी से मैं कहूंगा कि एक छोटा सा गीत डॉक्टर के लिए सुनाइए फिर हम लोग पूरा करते हैं जी So much, Thank so, you, बहु जी, बहुत बहुत ही प्यारा काम चलिए डॉक्टर हेतल जी थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है और डेंटल के बारे Thank में you. आपने पूरी जानकारी दी इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड मीरा जी थैंक यू सो मच बहुत सुंदर भजन सुनाने के लिए सुनाने के लिए और इसी के साथ चलिए फिर मिलते हैं एक वादे के साथ सलाम नमस्ते खबा गनी सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें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 बाते मुलाका हो बाते मुलाकातें बातें मुलाकातें